भाइयों और बहनों मेरी उम्मीद तो है कि कि मैं मैं में खत्म कर सकूं लेकिन मैं जानता नहीं हूं कि क्या होगा क्योंकि ज्यादा हूं आज तो मैं आशा सका हूँ क्योंकि पहला दिन चौबीस घंटा वो तो किसी को कुछ लगना ही नहीं चाहिए आका जब कटा है तो मैंने तो साढ़े नौ बजे के बाद तो खाना शुरू किया बिछे बात लोग तो आते रहते थे तो आखिर का नवाला ग्यारह बजे के पहले पूरा किया तो उसमें तो कोई कीमत ही नहीं आज के दिन की ये मैं समझता हूँ तो इस बारे में तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आदमी बोल सकता हूँ सब काम भी कर सकता हूँ काफी किया है लेकिन कल से मुझको डर है कि मैं अभी यहाँ आऊँ पीछे बैठा रहू कुछ बोलू नहीं उससे बेहतर यह है कि मैं पढ़ा पढ़ा पढ़ा जो विचार भी कर सकता भगवान का नाम तो लेना ही है लेकिन आपके सामने प्रार्थना करना वो कुछ मुश्किल की बात में महसूस करता हूँ वह इतना है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ आना ही है मैं आ सकू या ना आ सकू आना चाहूं या ना चाहू लेकिन तो भी प्रार्थना तो आप सुनना ही चाहते हैं तो पीछे ऐसा कर सकते हैं कि आप आप और इधर तो तो तो आ जाएगी सब नहीं आए, कम तो कम से कम एक तो जाएगा तो तो में आप हो सकते हैं, लेकिन मेरे आने की आशा से आप अगर आएंगे तो आपको नाव मिली हो सकती है ये तो मैंने कार्यक्रम आपको बता दिया अभी कल जो मैंने उठो लिखा था उठो छप गया उसमें एक चीज़ तो लिखी है वो तो मेरी गलती हो गई मैंने तो ये कहा ना किसी आदमी के लिए और किसी वो हुकूमत ने एक नौकर है उसके लिए कह देना था तो ठीक कि वो तो उसको काम में पड़े रहते हैं तो मुझको कोई हक नहीं है कि मैं ऐसी आशा भी रखूँ को मेरे पास आ जाएंगे कि मैंने तो कहा कि वो तो मणिबेन ने कहा मैं ऐसे समझ लिया मैंने तो अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी गलती समझने में और किसी याद रखने में मैंने ये समझा कि वो शंकर जो मेरे पास आने आन वाली थी वो बावलपुर के बारे में है तो वो नहीं आ सकते थे क्योंकि उसको वो कहा वो मैं भूल गया उसने ये कहा था वो तो कि तो दो बजे ही नहीं आ सकते तो दो बजे उनको दूसरा काम था कहीं जाना था लेकिन कोई दूसरा समय में दे तो, तो आ था तो मैंने कहा कि इसमें कौन सी इतनी जरूरत पड़ी है नहीं सही तो मैंने कह दिया तो मैंने ऐसी दिखा, लेकिन वो कहती थी कि वो तो ऐसा ही था तो इतना आप अपना मन को दुरुस्त कर ले मैंने तो सज कर लिया और आपको मैं कह देता हूँ अच्छा है कि एक वो तो अपराध की तो कोई बात है उसमें थी नहीं लेकिन किसी को लगे उसको तो लगे कि मैं कहाँ ऐसा हो गया कि मैं कभी नहीं जा सकूँ मेरा तो इतना ही था कि दो बजे नहीं तो इतना ही बाकी आने को तैयार था तो हो बात अभी तो है तो कोई मुझको पूछ रहे हैं कि ये तुम क्या करते हैं क्या मुसलमानों ने गुना किया है कि सिख ने गुना किया है कि हिंदू ने गुना किया है और कहा तक ये वाका जाने वाला है वो सब कुछ हम समझे तो सही ठीक बोलते थे तो एक तो मैंने ये कहना चाहता हूँ क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि हम पर इल्जाम है क्या कि या तो हम पर इल्जाम है इल्जाम इल्जाम किसी पर नहीं है कैसे मैं रखने वाला भी कौन है। हाँ मैंने आपको सुनाया है और वो कहो तो तो ये है कि हम तो गुनेगार बन गए हैं तो तो किसी एक शख्स पर इल्जाम थोड़ा है मैंने बताया है की हिंदू धर्म में वो हिन्दू धर्म का पालन नहीं कर सकेंगे अगर यहाँ से मुसलमानों को हटा दें और सिख भी नहीं कर सकेंगे हिंदू और सिख साथ में है तो वो दोनों को मैं एक साथ रखता हूँ इतना तो सही है लेकिन तो उसमें तो मैं सब हिंदुओं को सब सिखों को रखता हूँ पिछले किसी ने गुना किया है और नहीं किया है वो थोड़ा कर सकता हूँ सब हिन्दू ने ऐसा किया है ऐसा तो है नहीं लेकिन ये समझने लायक बात है उतना समझे तो मेरा फाका बंद हो नहीं सकता ये भी मैं समझता हूँ तो इसमें कोई किसी पर इजाम नहीं है और कोई माना कि मैं इसमें से जिंदा उठ न सका न सका तो इसमें इल्जाम किसी पर नहीं है अगर है तो मेरे पर है क्योंकि मैं एक नाला एक सिद्ध हुआ इसलिए ईश्वर मुझको उठा लेता है तो ईश्वर तो सबका लालिक है मुझको उठा दे उसमें कौन सी बड़ी बात है तो ये बात है लेकिन तब पीछे वो तो कहने वाले तो पड़े ना इसका मतलब ये हुआ ना कि नुमारे मुसलमान भाई है उसी के लिए कहते हैं ठीक कहते हैं वो मैं कबूल भी कर लूंगा फिर उनके लिए मैं एक तो मैंने किया मैंने किया है क्यों कि आज मुसलमान मैंने अब वो, वो वो तेजी खो बैठे जो उनको एक किस्म का सहारा था कि हुकूमत इसमें जगह में तो मुसलमानों की है और वो वो मुस्लिम लीग का यहाँ भी चलता है आज मुस्लिम लीग का रहा नहीं है जहाँ तो मैं समझता हूँ अभी उनको मुस्लिम लीग का सहारा सच्चा नहीं है बाकी तो लड़ाई बड़ाई करे वो दूसरी बात है और उनकी हुकूमत जीतना जो जो हिंदुस्तान का हिस्सा रह गया है वो हिस्सा दो टुकड़ा बन गया लीग में बनवाया तो अभी वो बन गया तो दो हिस्सा हो गया तो उसने जो मुसलमान रहते हैं तो मेरा हमेशा बेच तो, तो जाना चाहिए वो मनुष्य का धर्म है इस तरह तो से नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं करते हैं इसलिए आप कह सकते हैं लेकिन हकीकत में तो ऐसा है क्योंकि मैंने लिखा है उसने की आत्मशुद्धि का ये उपवास है अगर वो है तो सबको शुद्ध होना है सब शुद्ध नहीं होते हैं तो पीछे बिगड़ जाता है और मामला नहीं हो सकता है तो सबको जिसमें शुद्ध होना है तो पीछे उसमें तो मुसलमानों का भी है ऐसा नहीं है कि हाँ हिंदू है और शिक है उनको तो बिल्कुल साफ सुथरा और सिद्ध बन जाना है और मुसलमान है वो कुछ भी करे तो भी हमारे कुछ करना ही नहीं है और उनका कोई कोई कोई दोष भी नहीं निकलता है ऐसे उपवास हो नहीं सकता है तो आत्मशुद्धि का उपवास इसे ही हो सकता है अगर मैं ये भी कहूँ मैंने जैसे कहा है कि किसी को के सामने हमने गुना किया है तो उसका हमारे प्रायश्चित करना चाहिए वो ये प्रायश्चित है लेकिन जिसके सामने हमने गुनाह किया है वो गुनहगार ही है और गुनहगारी रहे तो मेरे काम कैसे चल सकता है ऐसा नहीं है और मैं कोई करता हूँ तो मुसलमानों की खुशामद करने के लिए या तो किसी को राजी रखने के लिए ऐसा भी नहीं नहीं मैं ऐसा करता नहीं हूँ मैं राजी रखता हूँ तो अपने को तो इसका मतलब हुआ कि तो मैं तो राजी ईश्वर को रखना चाहता हूँ ईश्वर का मैं नहीं बनना चाहता हूँ चीज है सही तो मैं तो ये कहूँगा आपको कि मुसलमानों को भी शुद्ध बनना है और है और बात ये तो है सीधी मुस्लिम लीग के सही या तो गलती से वो दूसरी बात है लेकिन हिंदू ने सिख मान लिया के मुस्लिम लीग वो जब लिट एक्शन की बात हो गई तब से ज्यादा माना लेकिन उसके पहले भी और कहते थे, थे, थे इसमें मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा तो ये तो हो गया के वो दोनों के बीच में ये हिस्सा हो गया उसके पहले दिलों का हिस्सा हो गया था तो दिलों का हिस्सा हो गया तो उसमें तो कुछ मुसलमान का, का भी था ये नहीं कहूंगा कि सब मुसलमान का ही था वो गलत बात होगी कुछ गुना हिंदुओं ने भी किया होगा कुछ गुना सिखों ने भी किया होगा ऐसे मुसलमानों ने भी किया तो तीनों गुन्कार पड़े हैं तीनों गुन्कार में दोष बनना है तो दोष बनने के लिए ऐसा हो सकता है कि त्रियों के बीच में एक चीज क्या है एक चीज वो है कि ईश्वर पड़ा है ईश्वर को अगर सब माने और शैतान को न माने ये उसमें पड़ा है सही तो मुसलमान भी काफी पड़े हैं तो जो शैतान की पूजा करते हैं और ईश्वर की नहीं करते हैं हिंदू शैतान की पूजा करते हैं या तो राक्षस की पूजा करते हैं। राम की नहीं सिख वो वो वो गुरु नानक की गुरुओं की नहीं लेकिन गुरुओं को छोड़कर बेच जाए तो बैसे क्या हुआ तो ऐसे हम आज बन गए हम है तो धर्म का नाम से विधर्मी बन गए अधर्मी बन गए हैं विधर्मी शब्द भी तो अच्छा नहीं है अधर्मी बन गए हैं तो अगर हम धर्म पथ पर तीन और चले जाए तो किसी को एक को करने की आवश्यकता नहीं थी तब तो मुसलमान को क्या तो मैं ये कहूंगा कि क्यों कि ये मुसलमान के नाम से मैंने शुरू किया है इसलिए उनके स्वर पे बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी आती है क्या आती है कि उनको ये समझना है कि हम तो हिंदू और सिखों के साथ भाई भाई बनकर रहना चाहते हैं कुछ भी ऐसा थोड़ा है किया है तो भी हम तो उनके साथ रहना चाहते हैं इस युवक हैं हिंदुस्तान के यूनियन के हैं पाकिस्तान के नहीं सही तो इस यूनियन के हम वफादार होकर रहना चाहते हैं तो वो कह कर क्या मैं तो किसी को पूछता ही नहीं हूं वफादार है मैं उनके कामों से देख लेता हूँ वफादार है या नहीं तो इसलिए उसको ये करना है अभी इसमें एक दूसरी चीज आ गई तो किसे सरदार का नाम आ जाता है तो सरदार का क्या जब मुझको बहुत सोते कि तुम तो बड़े अच्छे पीछे आगे जाकर कहते हैं कि जवाहलाल भी अच्छे हैं तब पीछे लेकिन बात यह है कि हुकूमत तो बड़ी अच्छी चले अगर तुम तो हुकूमत में आ जाओ और जवाहरला कहें तो और दूसरे हैं वो तो हैं लेकिन सलाह वो तो अच्छे नहीं है अगर ये कहें तो मैं मुसलमानों से कहूंगा कि ऐसी अगर आप बात करोगे ना तो भी कोई बात चलती नहीं है चलते चुनेंगे तो आपका हकीम है वो तो हकीम है सारी कैबिनेट वो तो हकीम है जवाहरलाल अकेला है न सरदार अकेला है न कोई भी जितने कैबिनेट में पड़े हैं वो हाकिम हटे उसका नाम हुकूमत और वो आपके बंदे हैं आपके आपके नौकर पड़े हैं उनको आप हटा सकते हैं लेकिन अकेले ही मुसलमान तो हटा नहीं सकते हैं तब पीछे इतना तो कॉम कि वह जितनी गलती सरदार करते हो उसको बटा दो तो। लोगों ने आपस आपस में बातें करने से कोई निपटता नहीं है बता दो मुझको कहो ये नहीं कि सरदार ने ये कहा और ये कहा सरदार ने किया क्या तो मैं सरदार के पास चला जाऊ चला भी जाता हूं। सुनाता भी हूँ तो ईशा समझना चाहिए कि वही जवाहरलाल वही सरदार वो दोनों हुकूमत चलाते हैं तो जवान लाल सकते हैं उसको कह सकते हैं यहाँ से चले जाओ लेकिन नहीं करते हैं नहीं करते हैं तो कुछ है उसमें उनकी तारीफ करते हैं वो जो काम किया है उसमें वो नहीं कहते हैं कि नहीं वो करते हैं वो मेरा नहीं वो कोई कह नहीं सकता है कैबिनेट में एक काम करता है वो वो उनका तो है लेकिन इतना ही सारी कैबिनेट का है उसका नाम हो गया कि एक हकूमत है तो सारी हुकूमत उसके लिए भी सारी हुकूमत जवाबदार सरदार जो करते हैं आकड़ में आपके नुमाइंदे हैं तो उसे मुसलमान भी आ जाते हैं इसी तरह से जो तो हमारा काम चल सकता है इस कारण मैं कहूंगा कि अब मुसलमान के अब मुसलमानों को बहादुर बनना है निर्भर बनना है और उसी के साथ खुदा परस्त बनना है एक ही खुदा हमारे लिए दूसरा कोई नहीं है हमारे लिए न लीग है न कांग्रेस है न गांधी है न जवाहरलाल है हमारे लिए एक खुरा पड़ा है उसके नाम पर रहकर हम यहाँ पड़े हैं यहाँ मरेंगे वो मैं हरे मुसलमान के पास से चाहता हूँ तो मेरी तो निगाह तो ये रही मेरे दिल की इच्छा तो ये लिखे हिंदू कैसे भी बुरे हिंदू कैसे भी बुरे, बुरे हैं बुरा करते हैं उसी कैसे भी बुरे हैं बुरा करते हैं लेकिन आप तो बुरा ना बने आपके साथ में पढ़ा हूँ आपके साथ में मरना चाहता आपके साथ ही हूं। तो तो मैं जिंदा रहना चाहता हूँ करूंगा या मरूंगा इस, इसमें भी यही पड़ा है तो मैं साथ नहीं रख सकता हूँ तो मेरा जीना वो तो, वो तो निकम्मा बन जाता है इसलिए मुसलमानों पर तो एक बड़ी चीज तो रह जाती है इसमें वो आप बोले नहीं कि हाँ मुसलमान का तो कोई मेटक से निकालना नहीं चाहता में क्यों नहीं निकालना और पीछे मुझको सुनाते हैं कि वो क्योंकि सरदार तो सीधी बात तो बोलने वाले तो है काफी बातें ऐसी बोलते हैं कि जो हमको कड़वी लगे वो सरदार की जीब में हमेशा मैंने कहा कि आपकी जीब में तो, तो काटा रहा रहता है जीभ निकली तो बस किसी को काटा उसका दिल नहीं काटता मैं उसका करा तो तो वो जीव से लेते हैं तो उन्होंने कहा कलकत्ते में कह दिया लखनऊ में कह दिया हाँ, तो उठो। सब को रहना ही है रह सकते ऐसा वो कहते हैं लेकिन इसके साथ साथ ये कहते हैं कि मुझको ये कहो कि मैं सबका इतबार करता हूँ तो कहते नहीं करता हूँ फिस का की कि जो मसीन दीखते मुसलमान कल तक तो दुश्मन मानते थे अपने को और हिंदू को सिख को अपने दुश्मन मानते थे आज दोष बन गए एक रात में वो कैसे बने और पीछे वहां से हुक्म निकलता है लीग तो दो रहने वाली है जब दो लीग लेने वाली है तो पीछे वो किसका हुक्म मानेंगे हमारा मानेंगे इस हमारा मानेंगे गए इस हुकूमत का कि वहां निकलेगा वो तो कहते हैं कि दो लीग बनेंगे तो पीछे वो देखते हैं कि इसमें भी कुछ पेश पड़ा है उसको शक लाने का अधिकार है सबको शक ला सकते हैं उसमें क्या पड़ा तो मैं ये कि इस तरह से अगर कहते हैं कहा है कहा है तो उसका सीधा अगर ये कहे मेरा भाई सगर के सगर के तो मेरा भाई तो सही लेकिन मुझको दे ते, बारे में शक मैं क्या करो तो मुझको तुम्हें तो क्या करो तो मुझको तुम्हें तो मुझ तो क्या करो तो मुझको इतना तो कहना पड़ेगा ना आप शक रखिए भाई भाई तो तो क्या करू लेकिन मैं भाई की, की बदगुई करूँ ये कहूँ वो तो बुरा है तो पहले से ही ऐसा कैसे कह सकता है वो तो वो कहते हैं कि हमारे दिल में आज सब मुस्लिम लीग के मुसलमान है उनके बारे में इतवा नहीं हो सकता है तो मैं कहूँगा मुसलमान हूं तो उस हिस्से से हूं तो उस हिस्से आप रखेंगे साबित करना कि मैं ऐसा नहीं हूँ मेरा काम है इस तरह से काम करें हम तो, तो हमारा काम अंजाम पहुंच जाता है ये तो मैंने कहा तो पीछे वो कहने के बाद मुझको बराबर हक मिल जाता है मुझको बराबर हक मिल जाता है कि हिंदू और सिख क्या करना तो मैं कहूँगा कि इस इस यूनियन में सरदार क्या कहें जवाबदार क्या करें कोई भी क्या करें, उसमें मैं अकेला हूँ इसलिए वो आज का लड़कियों ने सुना है।, है तो बंगाली लेकिन वो तो गुरुदेव का प्रसिद्ध गीत है और सब जगह पर वहाँ तो नौकाने में जो करीब कर हमेशा गाते थे शाही ही कहो पेजल चढ़ते थे तब तो उसमें तो एक ही बात है ना एक ला चलो वो तो सब समझ लेते हैं और कैसा कि जब तुम बुलाते हैं किसी को ऐ भाई ऐ भाई आओ तो सही मुझको कुछ मदद दे दो नहीं आता है तो कहता है गुरुदेव के लाख चलो और पीछे सब आता अंधेरा है तो क्या हुआ तो भी लाख चलो क्यों क्यों लाख चले क्योंकि तुम्हारे साथ तो है वो कौन है कि ईश्वर पर उसको बुलाने की कोई दरकार नहीं है ये उसका है धनी तो वो क्यों मैंने रजा नहीं तो बंगाली यहाँ क्या गाना था हिंदुस्तानी चले जो आप समझ सकते हैं लेकिन तो मैंने कहा अच्छा आज गाँव क्योंकि तो वो मेरा तो बहुत प्रिय है और गुरुदेव का तो बड़ा भचन है वो तो उसकी उसमें ये धोनी पड़ा है कि मैं तब कहना चाहता हूँ अगर हिंदू सच्चे नहीं होते हैं और सिख सच्चे नहीं होते हैं और इतनी उनके उनमें बहादुरी नहीं है कि एक थोड़े मुसलमान यहाँ रह गए हैं उनको रहने नहीं देंगे उनको मारेंगे पीटेंगे मारेंगे नहीं पीटेंगे नहीं लेकिन ऐसी हवा पे ला कर दे ऐसा काम पैदा कर देंगे जिससे सब मुसलमानों को यहाँ से जाना चाहिए तो कैसे काम ले पड़ सकता इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू और सिख को यहाँ तक बहादुर बनना है कि तो पाकिस्तान में मुसलमान कुछ भी करें सब सिख जितने पड़े हैं उसको मार डालें हिंदू को मार डालें तो भी मैं अकेला आपको कहने वाला हूँ किसी को मुझको साथ चले या न अगर मैं जिंदा हूँ मैं तो जिंदा ही रहना नहीं चाहता हूँ वहाँ तक कि ऐसी ऐसी एक खून का पाकिस्तान में चले लेकिन चली और मैं जिंदा हूँ तो मैं सबको कहने वाला हूँ हिंदू और सिखों को कि एक मुसलमान को हम मारें तो बुजदी है वो भाटुरी है तो यहाँ तो बात ऐसी है कि सबको भाटूर बनना है बुर्जी तो किसी को रहना ही नहीं निर्भय बनना है वो भाई भाई बनकर रहना है तब ये ये फाका छूटने की शर्त क्या है तो एक एक ही चीज है कि दिल्ली अगर बुलंद बन जाता है और अकेला रह सकता है कि सारा हिन्दुस्तान का दूसरा हिस्सा बिगड़ता है पाकिस्तान बिगड़ता है तो भी क्या दिल्ली के जितने मुसलमान हैं हिंदू हैं सिख आज पड़े हैं तो रेफ्यूजी हो या तो दूसरे वो सब कायम हैं और अकेले रह सकते हैं ऐसा मुझको इतमिन मिल सकता है तो आप समझो कि मेरा फाका छूटता है इसका मतलब ये हो जाता है कि दिल्ली तो तो सारे हिंदुस्तान का पाइट है बरसों से रहा है दिल्ली के जाहो जलाली आप सब जानते हैं तो दिल्ली अगर नहीं साबित रहता है तो हिंदुस्तान का दिशा हिस्सा साबित रह नहीं सकता है ना पाकिस्तान दे सकता है ना हिंदुस्तान अगर दिल्ली ऐसे तक चली जाए कि जिससे सब हिंदुस्तान का हिस्सा साबित रहता है तो सब जगह से मुझको यही कहेंगे कि अभी तो हम भाई भाई बन गए हैं छोड़ो तब मैं समझदार खेर अतो दिल्ली के मुसलमानों को दिल्ली के हिंदू हैं सिखों हैं उनको सबको मैं देखूँ तो सब मिलते हैं सब मिलते जुलते हैं कोई कहते हैं तो जाओ अभी कोई मुसलमान हो उसकी फिक्र नहीं है पैसे भले वो सौरावटी साहब हो कि जिनके पर इतना है कि गुंडा का और सज्जा हो नहीं दो उससे मुझको क्या हुआ वो अगर गुंडा बन जाता है अभी भी तो उसको शूट करेंगे हम वो मैं समझ सकता हूँ लेकिन वो गुंडा है इसलिए वो सौरावटी साहब मेरे साथ बैठे हूँ मैं यहाँ नहीं लाता हूँ नहीं लाता हूँ क्योंकि क्यों मुझको डर है कि आप कोई भी उसका अपमान करेगी तो मेरा कर लिया तो मैं उसको ऐसी जगह पर रखना नहीं चाहता हूँ आज सोरावटी कोई थोड़ा ऐसा है कि आज हिंदू ये दिल्ली की गलियों में आराम से घूम सकता है और अंधेरा है तो भी कुछ नहीं काट डाले क्यों काट डाले वो तो इंसान है गलती करता है करता है और इतना तो मुझको कहना पड़ेगा कि डेली वो जो तो कलकत्ता है ना ठीक है कि मैं कलकत्ता में मुसलमानों पर आ पड़ी तब लेकिन वो तो भी बिगाड़ सकता था बिगाड़ना बिगाड़ना हो तो आसान बात है लेकिन नहीं वो बिगाड़ना नहीं चाहता था मैं आपको कहूँ कि जिस चीज़ का कब्जा लेकर मुसलमान बेच गए थे वहाँ से खींच खींच कर वो मुसलमानों को लाया वो तो हिंदू का था सिखों का था उसमें से वो कब्जा लेकर बेच गए थे कि हमारा माल हो गया है उसने कहा कि ऐसे नहीं चल सकेगा यहाँ तो मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आपको सबको निकलना है वो थोड़ा बड्डी है तो मैं आपको कहूँगा उसमें कोई जल्दी नहीं है एक दिन के बदले में एक महीना हो सही उसमें कोई परवाह नहीं लेकिन काम ऐसा करो ऐसा हो जाता है कि सारा हिंदुस्तान बच जाता है हिंदुस्तान आज थोड़ा गिरा है पीछे हिंदुस्तान ऊँचे जाने वाला है तो मैं तो वो चाहता हूँ हिंदुस्तान की नजामत नहीं चाहता न एक हिंदू की चाहता हूँ न एक सिख की चाहता हूँ न एक मुसलमान की चाहता हूँ न पारसी की नई की किसी की भी जो हिंदुस्तान में पड़े हैं तो पीछे हमारे गेस्ट हैं वो बुलाए हैं इसलिए आपको बैठे तो हिंदुस्तान के हैं किसी की जान को माल को नुकसान